देवी भागवत मणि मणिद्वीप का वर्णन वैद्य मणि के प्रकार से आगे इंद्रनील मणि से बना हुआ दस योजन ऊंचा एक उत्तम कहा जाता है उस प्रकार के मध्य की भूमि गलियां राजमार्ग भवन तथा वापी कुएं और तड़ाक के घाट भी इंद्रनील मणि से ही बने हैं कहा जाता है कि वहां अनेक योजन विस्तृत एक कमल है वह परम प्रकाशमान कमल ऐसा जान पड़ता है मानो सोलह अरों वाला कोई दूसरा सुदर्शन चक्र ही हो उस पर सोलह शक्तियों के के लिए विविध स्थान बने हैं वे सभी स्थान संपूर्ण सामग्रियों तथा समृद्धियों से संपन्न हैं। राजेंद्र उन शक्तियों के नाम बतलाता हूँ सुनो कराली विकराली उमा सरस्वती श्री दुर्गा उषा लक्ष्मी श्रुति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा मती कांति और आर्या ये सोलह शक्तियां मेघ के समान से सुशोभित है सभी एक समान होकर अपने कर कमल में ढाल और तलवार धारण किए रहती हैं इनके मन में युद्ध की लालसा बनी रहती है जगत पर शासन करने वाली भगवती श्रीदेवी की ये सेनानी है प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाली शक्तियों की ये स्वामिनी कही जाती हैं भगवती जगदम्बा की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में ये परम समर्थ हैं, अनेक शक्तियों को साथ लेकर ये भाती भाती के रथों पर विराजमान रहती हैं। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी इनके पराक्रम का बखान करने में असमर्थ हैं। राजन इस इंद्रनील मणि के महान प्राकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्त प्राकार है इसकी ऊंचाई दस योजन है पूर्व प्राकारों के समान भी ही इसके भी मध्य की भूमि है इसके मध्य भाग में एक आठ दल वाला कमल है मुक्ता प्रभृति मणियों वाला यह विस्तृत कमल केसर से युक्त है कमल के उन आठ दलों पर भगवती भुवनेश्वरी के समान आकृति वाली देवियां आंख में आयुध लेकर सदा विराजमान रहती हैं। जगत का समाचार सूचित करने में नियुक्त ये देवियाँ भगवती की आठ सचिवा कही गई है जगदम्बा के मनोभाव को समझने में परम चतुर इन देवियों का सारा आकार प्रकार भगवती के समान ही है। है। इन्हें सभी कार्यों की कुशलता प्राप्त अभिप्राय का ज्ञान रखने वाली ये देवियाँ अत्यंत सुंदरी एवं परम प्रवीणा है अनेक शक्तियां इनके साथ शोभा पाती है अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा जान कर प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों का समाचार बतलाना इनका प्रधान कार्य है राजेंद्र अब मैं इन देवियों के नाम बतलाता हूँ सुनो अनंग कुष्मा, अनंग कुमा तुरा अनंग मदना अनंग मदना तुरा भुवनपाला गगनवेगा शशिरेखा और गगनरेखा इनका लाल विग्रह है और ये हाथों में पास अंकुश वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती हैं प्रतीक्षण विश्व संबंधी वार्ता का बोधन करना इनका प्रधान कार्य है इस मुक्ता प्राकार आगे महामरकत महामरकमढ़ से बना हुआ एक दूसरा प्रकार है दस योजन दीर्घ इस प्रकार को सभी प्रकारों से श्रेष्ठ कहा गया है इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती है इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल चक्र कोण वाला यंत्र है कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ सुनो पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं ये कमंडलु अक्षसूत्र अभय मुद्रा दंड और श्रेष्ठ आयु धारण किए हुए हैं परम आदरणीय भगवती गायत्री भी इन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं वे तथा विविध शास्त्र सभी मृत्युमान होकर वहाँ विराजमान है स्मृतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं जिन्हें ब्रह्म का विग्रह कहा जाता है तथा जो गायत्री के विग्रह हैं वे एवं व्याहृतियों के विग्रह भी वहाँ नृत्य निवास करते हैं नैरत्यकोण में शंख चक्र गदा और कमल धारण करने वाली भगवती सावित्री विराजमान है भगवान विष्णु भी ऐसे ही वेश से वहाँ विराजते हैं मत्स्य और कुर आदि जो महाविष्णु के तथा जो गायत्री के विग्रह हैं उन सब के रहने का स्थान निश्चित है अक्षमाला अभय और वरमुद्रा धारण करके महान रुद्र इसके वायब्यको में निवास करते हैं वहां भगवती सरस्वती भी इसी वेश में विराजती हैं राजन दक्षिणा दक्षिणामूर्ति आदि भेद से जितने रुद्र तथा गौरी आदि भेद से जितनी पार्वती हैं वे सभी वहां निवास करते हैं